हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्णा हम प्राचीन भारतीय संस्कृति ये कृष्णा भक्ति संस्कृति का प्रचार करते हैं आधुनिक व्यवस्था मॉडर्न टेक्नोलॉजी के द्वारा तो क्या चमत्कार <laughs> सब कुछ संभव है भगवान की सृष्टि में ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो यही भी भगवान की सृष्टि है और भगवान की सृष्टि है ये भौतिक प्रकृति तो हवा जल पहाड़ भूमि हम ऐसे सोचते हैं ये भगवान की सृष्टि है लेकिन वास्तव में ये टेक्नोलॉजी भी भगवान की सृष्टि है क्योंकि भगवान की प्रदत्त बुद्धि के द्वारा ये सब सृष्ट होते हैं। बुद्धि बुद्धिमताम स्मी भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि वो बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धि मैं हूं मेरे से आते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम भगवान से स्वतंत्र और हम सब कुछ अपना प्रयास से कर सकते नहीं सब कुछ भगवान का हाथ में है और इनसे तेज़ उपयुक्त बुद्धि आते हैं जैसे कि हम यही सब चीज को तैयार कर सकते तो ये सब चीज भगवान का उपहा है और ये सबों से भगवान की महिमा प्रचार करना चाहिए कृष्ण भक्ति प्रचार दो प्रकार के साधु है एक है भजनानंदी तो खुद का भजन नहीं संतुष्ट होते हैं और दूसरे प्रकार का साधु है प्रचारक वो गोष्ठियानंदी बनते मतलब गोष्ठी मतलब जन समागम में बेचते हैं प्रचार करने के लिए सब लोगों को कहते हैं तो हे भाइयों हे बहनों देखो विचार करो आपका जीवन का क्या उद्देश्य है उद्देश्य होना चाहिए कृष्ण भक्ति करना तो क्यों केवल काम क्रोध लोभ मोह मादक्य का विस्तार करने के लिए ये सब इसलिए करना चाहिए वरु ये सब कृष्ण सेवा मेला जानना चाहिए तो हर व्यक्ति का हर प्रयास हर व्यक्ति का हर वचन हर व्यक्ति का का चिंतन तो खाली कृष्ण केंद्रिक होगा तो पूरा समाज में तो सभी व्यक्ति का एक ही चिंतन एक ही ध्यान होगा कृष्णा कृष्णा कृष्णा कृष्णा कृष्णा और सब सहयोगिता में कृष्णा सेवा करेंगे तो संभव होगा कृष्णा भक्ति प्रचार से चैतन्य महाप्रभु बोले प्रति बीते आचे तो चौथुन आगरा ग्राम सर्वत्र प्रचा हो भगवान चैतन्य महाप्रभु बोले कि मेरा नाम कृष्णा नाम तो पूरा दुनिया में तो हर गांव में हर टाउन में हर दिल में प्रसारित और प्रचारित होगा कृष्ण भक्ति प्रचार होते हैं क्योंकि सब कुछ जो जागत में है जगन्नाथ की संपत्ति है और जगन्नाथ की सेवा में लगाना चाहिए सब कुछ हम मंदिर आके राके ही तो जेब से सौ रूपये लेके जो तो हुडी में ही दाऊती हम सोचते हैं कि मैं सौ रूपये दिए थे ऐसे नहीं है और बाकी वो सौ रुपये जो दिए है वो पहले से ही भगवान की संपत्ति थी और बाकी जो जब मैं वो भी भगवान की संपत्ति है <laughs> तो एक दृष्टि में हम अगर सब कुछ नहीं देते तो हम चोर हैं, क्योंकि सब कुछ भगवान को देना ईशा अवश्य मदम सर्व यंचा जाग चम जगत थे नगन भूंजिता माँगृत हम घसीद की उक्ति है कि भगवान हमको कुछ देते है सब कुछ जो हम सोचते है कि ये मेरी है मेरी संपत्ति मेरा धर्म वास्तव में ये सब कुछ भगवान की है भगवान हमको कुछ देते है और वो सब शरीर का पालन करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए लेकिन खुद के लिए ज्यादा नहीं लड़ना चाहिए जो भी जरूरत है शरीर का पालन करने के लिए तो इतना स लगना है और बाकी भगवान की सेवा में लगाना चाहिए तो ऐसे ही कृष्ण भक्ति प्रचार करने में तो ज्यादा के सभी सुविधा भगवान की सेवा में लगाना चाहिए सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना चाहिए तो एक विधि है कि साधु कार कर्तव्य का है तो खाली पैदल से यात्रा करना तो साधु के लिए बैलगाड़ी में भी जाना निशे तो वो नियम अच्छा है जैसे कि वो साधु जो तो भोगविलासी फिर भोगविलासी नहीं बने और जैसे कि उस साधु की विरक्ति और तपस्या होगी लेकिन एक और प्रकार का साधु है जो खाली खुद का कल्याण के लिए प्रयास नहीं करते है उनका प्रयास है असाधु जन को साधु बनना और इसलिए वो सब कुछ जो जगत में है वो ग्रहण कर सकते हैं भगवान का नाम प्रचार करने के लिए और ऐसे सभी सुविधाओं ग्रहण करते हैं भगवान की सेवा करने के लिए अर्थात धन ऐश्वर्य में वृण्य के भी तो उनकी इच्छा नहीं होते है कि ये सब मेरा भोग के लिए है तो सब सुविधाओं ग्रहण करते हैं केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कृष्ण भक्ति प्रचार के लिए तो ऐसे धन ऐश्वर्य के बीच में रहने के लिए अनासक्त होते हैं पद्म में निवाम भसा ये दृष्टांत है भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्त भक्तजन इस जागत में रहते हैं लेकिन विभक्त होते हैं कैसे फादमा पात्र जैसे तो फादमा पात्र तो पानी से उद्भूत होते हैं लेकिन पानी के ऊपर रहते हैं और अगर ऊपर से बारिश से पानी तो फादमा पात्र पर गिर जाते हैं तो फिर तुरंत तो पानी ह्रद में गिर जाते हैं क्योंकि वो फादमा पात्र जो तो जल में है लेकिन जाल का स्पर्शन नहीं करते संबंध नहीं है तो वैसे भी साधुजन इस भौतिक जगत में रहते हैं और भौतिक जगत में वो सब चीज जो है इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन खुद का भौतिक सुख लिए नहीं है क्योंकि साधुजन की कोई रुचि नहीं रहते हैं इस खेत हुए भौतिक सूत्र साधु जान की एक ही उद्देश्य है भगवान कृष्ण भगवान जागरनाथ की सेवा करनी और जानते हैं कि सब कुछ जो जागर में है भगवान जागरनाथ भगवान कृष्ण की संपत्ति है और इसलिए सब कुछ जो जागर में है भगवान की सेवा नहीं लगाना चाहिए जो तो यही नियुक्त बायोज्ञा है वायोराग्या का मतलब अनासक्त होने तो शुद्ध भक्तों जो प्रचार करते हैं तो विरक्त होते हैं और इतने से विरक्त है कि उनके लिए जंगल और पहाड़ जाने का कोई आवश्यकता नहीं है तो धन ऐश्वर्य में रहने की भी अच्छा पोशाक पहन के भी तो इनके मन विचलित नहीं होते हैं आकाशण नहीं होते हैं भोगविलास के लिए तो यही सब ग्रहण कहते हैं केवल श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार करने के लिए यही युक्त वैराग्य भक्त मतलब वैराग्य होते हैं तो किस प्रकार का वैराग्य युक्त, मतलब उस सब जागवत के वस्तुओं से जुड़े हुए शुद्ध भक्त कृष्ण भक्ति कहते हैं तो इट इज नॉट दी मींस इट इज तो सबसे महत्वपूर्ण नहीं है तो उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण तो सर्वप्रथम उद्देश्य को निर्णय करना चाहिए फिर क्या क्या उपाय से उद्देश्य साधित होगा तो फिर उसको निर्णय करना चाहिए तो उद्देश्य है कृष्ण भक्ति प्रचार करना तो क्या उपाय है कृष्ण भक्ति प्रचार करने करना तो जामगांव में गोहा में बैठ के तो कृष्ण भक्ति प्रचार नहीं आधुनिक युग में आधुनिक विधि के अनुसार कृष्ण भक्ति प्रचार करना चाहिए कृष्ण भक्ति प्राचीन संस्कृति है लेकिन आधुनिक युग में आधुनिक सुविधा रहकर कृष्ण भक्ति प्रचार करना है तो कृष्ण भक्ति ही सार है हमारा उद्देश्य नहीं है तो टीवी और माइक और ये सब इस्तेमाल करना लेकिन अगर हो हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमारा उद्देश्य है कृष्ण भक्ति प्रचार करना और इस आधुनिक युग में इस सभी टेक्नोलॉजिकल चीजों के द्वारा कृष्णा भक्ति प्रचार करना एक अच्छा उपाय है तो इसलिए हम टीवी सिनेमा कार प्लेन ट्रेन कंप्यूटर इत्यादि हम सब कुछ स्नेम कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा में और खुद के लिए यही सब चीजों पर कुछ आ सकती नहीं होती <laughs> तो ऐसा है लोग तो कभी कभी ऐसे निंदा करते हैं तो क्या साधु है तो प्लेन में जाते हैं और टीवी में जाते हैं तो क्षमा किसी है अगर हम, हम कुछ अपराध करते हैं लेकिन हम देखते हैं कि ये सब चीज भगवान की सृष्टि है और सब कुछ जो है सृष्टि जग, जगत में है तो सब कुछ भगवान की सेवा में मेरा करना चाहिए और विशेषकर आज का जमाने में जिसमें लोगों के मन बहुत विचलित होते हैं इस भक्ति प्रचार जोर से करना चाहिए तो इसलिए हम भगवान की दया से और आज की सहना से प्रयास करते हैं इस कृष्ण भक्ति प्रचार ये हमारा मैसेज है कि श्री कृष्ण ही भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर इनकी सेवा करना मानव जीवन का उद्देश्य है और इस कलयुग में कृष्ण भक्ति में श्रेष्ठ साधना है महामंत्र कीर्तन और जप करना और वो महामंत्र क्या है लगते हैं आपको मालूम है जो तो मेरे साथ कहो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे